संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व कौरव सभा में पांडवों की खोज के विषय में बातचीत तथा विराट नगर पर चढ़ाई करने का निश्चय वैसम जी कहते हैं राजन भाइयों के सहित कीचक को अकस्मात मारा गया देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर और राष्ट्र में जहां तहां वे आपस में मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे महाबली कीचक अपनी सूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्यारा था उसने अनेकों सेनाओं का संहार किया था किंतु साथ ही वह दुष्ट पर था इसी से उस पापी को गंधर्वों ने मार डाला महाराज सेना का संहार करने वाले दुर्जय वीर कीचक के विषय में देश देश में ऐसी ही चर्चा होने लगी इस समय अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे वे अनेकों ग्राम राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर हस्तिनापुर में लौट आए वहाँ वे राजसभा में बैठे हुए कुरराज दुर्योधन के पास गए उस समय वहाँ महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण कृप त्रिगर्त देश के राजा और दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे उन सबके सामने उन्होंने कहा राजन पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे किंतु वे किधर से निकल गए यह हम जान ही न सके हमने पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर भिन्न भिन्न देशों में जनता की भीड़ में तथा गांव और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की परंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा मालूम होता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए इसलिए अब तो आपके लिए मंगल ही है हमें इतना पता अवश्य लगा है कि इंद्र आदि सारथी पांडवों के बिना ही द्वारिकापुरी में पहुँचे हैं वहाँ न तो द्रौपदी है और न पांडव ही है हाँ एक बड़े आनंद का समाचार है वह यह कि राजा विराट का जो महाबली सेनापति कीचक था जिसने कि अपने महान पराक्रम से त्रिगर्थ देश को दलित कर दिया था उस पापात्मा को उसके भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से गंधर्वों ने मार डाला है दूतों की यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत देर तक विचार करता रहा उसके बाद उसने सभा से कहा पांडवों के अज्ञातवास के इस वर्ष में थोड़े ही दिन शेष हैं यदि यह समाप्त हो गया तो सत्यवादी पांडव मधमाते हाथी और विषधर सर्पों के समान क्रोधातुर होकर कौरवों के लिए दुखदाई हो जाएंगे वे सभी समय का हिसाब रखने वाले हैं इसलिए कहीं दुर्विग्ञीय रूप में छिपे होंगे इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि वे अपने क्रोध को पी फिर वन में ही चले जाएँ इसलिए शीघ्र ही उसका पता लगाओ जिससे कि हमारा यह राज्य सब प्रकार की विघ्न बाधा और विरोधियों से मुक्त होकर चिरकाल तक अक्षुर्ण बना रहे यह सुनकर कर्ण ने कहा भरत नंदन तो शीघ्र ही दूसरे कार्यकुशल जासूस भेजे जाए वे गुप्त रूप से धन धान्य पूर्ण और जनाकीर्ण देशों में जाए तथा सुरम्य सभाओं में सिद्ध महात्माओं के आश्रमों में राज नगरों में तीर्थों में और गुफाओं में वहां के निवासियों से बड़े विनीत शब्दों में युक्तिपूर्वक पूछ कर उनका पता लगावे दुशासन ने कहा राजन जिन दूतों पर आपको विशेष भरोसा हो वे मार्ग व्यय लेकर फिर पांडवों की खोज करने के लिए जाए कर्ण ने जो कुछ कहा है वह हमें बहुत ठीक ज्ञान पढ़ता है तब तत्वर्शी पराक्रमशाली द्रोणाचार्य पांडव लोग सूर्यीर विद्वान बुद्धिमान जितेंद्रिय धर्मज्ञ कृतज्ञ और अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज की आज्ञा में चलने वाले हैं ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसी से तिरस्कृत ही होते हैं उनमें धर्मराज तो बड़े ही शुद्ध चित्त गुणवान सत्यवान नीतिमान पवित्रात्मा और तेजस्वी है उन्हें तो आँखों से देख लेने पर भी कोई नहीं पहचान सकेगा अतः तो इस बात पर ध्यान रखकर ही हमें ब्राह्मण सेवक सिद्ध पुरुष अथवा उन अन्य लोगों से जो कि उन्हें पहचानते हैं ढुढ़वाना चाहिए इसके पश्च पश्चात वंशों के पितामह देश काल की ज्ञाता और समस्त धर्मों को जानने वाले विष्ण जी ने कौरवों के हित के लिए कहा भरत नंदन पांडवों के विषय में जैसा मेरा विचार है वह कहता हूं जो नीतिमान पुरुष होते हैं उनकी नीति को अनित लोग नहीं ताड़ सकते उन पांडवों के विषय में विचार करके हम इस संबंध में जो कुछ कर सकते हैं वही मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ द्वेशवश कोई बात नहीं कर, कहता युधिष्ठिर की जो नीति है उसकी मेरे जैसे पुरुष को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए उसे अच्छी नीति ही कहना चाहिए अनित कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है राजा युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्र में होंगे वहाँ की जनता भी दानशील प्रियवादिनी जितेंद्रिय और लज्जाशील होगी जहाँ वे रहते होंगे वहाँ के लोग प्रियवादी संयमी सत्यपरायण इष्ट पवित्र और कार्य होंगे जहाँ उनकी स्थिति होगी वहाँ के मनुष्य स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे तथा वे गुणों में दोष का आरोप करने वाले ईर्ष्यालु अभिमानी और मत्सरी नहीं होंगे वहाँ हर समय वेद ध्वनि होती होगी यज्ञों में पूर्णाहुतियाँ दी जाती होंगी तथा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ होते होंगे वहाँ मेघ निश्चय ही ठीक ठीक वर्षा करता होगा तथा वहाँ की भूमि धन धान्य और सब प्रकार के आतंकों से शून्य होगी वहाँ आनंददायी पवन चलता होगा धर्म का स्वरूप पाखंड शून्य होगा और किसी प्रकार का भय नहीं होगा उस स्थान पर गौवों की अधिकता होगी और वे कृषि या दुर्बल न होकर खूब हृष्ट पृष्ठ होंगी उनके दूध दही और घी भी बड़े सरस और गुणकारक होंगे राजा युधिष्ठिर अत्यंत धर्मनिष्ठ हैं उनमें सत्य धैर्य दान शांति क्षमा लज्जा श्री, कीर्ति, तेज दयालुता और सरलता निरंतर निवास करते हैं अतः अन्य साधारण पुरुष तो क्या ब्राह्मण लोग भी उन्हें नहीं पहचान सकते अतः जहाँ ऐसे लक्षण पाए जाए वहीं मतमान पांडव लोग गुप्त रूप से रहते होंगे तुम वहीं जाकर उन्हें ढूंढो इसके सिवा उनके विषय में मैं दूसरी बात नहीं कर सकता यदि तुम्हें मेरे कथन में विश्वास है तो इस पर विचार करके जो उचित समझो वह शीघ्र ही करो इसके पश्चात महर्षि शरद्वान के पुत्र कृप ने कहा वयोवृद्ध विष्ण जी का पांडवों के विषय में जो कथन है वह युक्ति युक्त और समयानुसार है उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही निश्चित है साथ ही वह बड़ा मधुर और हेतु हेतुगर्भित भी है उन्हीं के अनुरूप इस विषय में मेरा भी जो कथन है वह सुनो तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगाओ और उसी नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारीनी हो यह याद रखो कि अज्ञातवास की अवधि समाप्त होते ही महाबली पांडवों का उत्साह बहुत बढ़ जाएगा उनका तेज तो अतुलित है ही अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना कोष और नीति की संभाल रखनी चाहिए जिससे कि समय आने पर हम उनके साथ यथावत संधि कर सकें बुद्ध से भी तुम्हें अपनी शक्ति की जांच रहनी चाहिए और इस बात का भी पता रहना चाहिए कि तुम्हारे बलवान और निर्बल मित्रों में निश्चित शक्ति कितनी है तुम्हें अपने श्रेष्ठ निकृष्ट और मध्यम कोटि की सेना का रुख देखकर कर यह निश्चय करना चाहिए कि वह तुमसे संतुष्ट है या नहीं उसके अनुसार ही हमें शत्रुओं से संधि या विग्रह करने होंगे यदि सेना संतुष्ट होगी तो हम शत्रुओं के प्रति अपने धनुष संभालेंगे और यदि वह असंतुष्ट होगी तो उनसे संधि कर लेंगे शाम समझाना दान धन आदि देना भेद फोड़ लेना दंड और कर लेना यह नीति है इससे शत्रुओं को आक्रमण द्वारा दुर्बलों को बल से दबाकर मित्रों को हेल मिल करके और सेना को मिष्ट भाषण और वेतन आदि देकर अपने काबू में कर लेना चाहिए इस प्रकार यदि तुम अपने कोष और सेना को बढ़ा लोगे तो ठीक ठीक सफलता प्राप्त कर सकोगे इसके पश्चात त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा राजन मत्स्य देश के सालवंशी राजा बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं मत्स्य के सेनापति महाबली सूदपुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे बंधु बांधवों को बहुत तंग किया था कीचक बड़ा ही बलवान क्रूर असहनशील और दुष्ट प्रकृति का पुरुष था उसका पराक्रम जगत विख्यात था इसलिए उस समय हमारी दाल नहीं गली अब उस पापकर्मा और नृशंस सूद पुत्र को गंधर्वों ने मार डाला है उसके मारे जाने से राजा विराट आश्चर्यहीन और निरुप हो गया होगा इसलिए यदि आपको समस्त कौरवों को और महामाना कर्णों को ठीक जान पड़े तो मेरा तो उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रत्न धन ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे उन्हें हम आपस में बांट लेंगे त्रिगर्थ राज की बात सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा राजा सुशर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है यह समय के अनुसार और हमारे बड़े काम की है अतः हम सेना सजाकर उसे छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर अथवा जैसे आपकी सलाह हो वैसे ही तुरंत उस देश पर चढ़ाई कर दें त्रिगर्त राज और कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी भाई तुम बड़े बूढ़ों से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो हम लोग सब कौरवों के सहित एक नाके पर जाएंगे और महारथी सुशर्मा तिगर्त देसी वीर और सारी सेना के सहित दूसरे मोर्चे पर पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे उनके एक दिन बाद हमारा कूच होगा ये ग्वालियों पर आक्रमण करके विराट का गोधन छीन लेंगे और उसके बाद हम भी अपनी सेना को दो भागों में भक्त करके राजा विराट की एक लाख गौवें हरेंगे